प्रकाश कौन सा प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश जिस जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तो जीव काशी में पहुंच गया तो अपने हृदय से निरंतर ही शास्त्रों का श्रवण करें और परमात्मा के ज्ञान को जागृत रखें अगर हृदय परमात में परमात्मा ज्ञान जागृत है तो हमारा वास काशी में ही है और तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य यही कहने का हर जी वर्णन करते हैं उसका पृथ्वी वाली काशी का जब बालकाम हम देखते हैं वो प्रयागराज का वर्णन करते हैं तो वैसे तो ऐसा लगता है कि प्रयागराज वो है जो कि तेने जहाँ पर है वो प्रयागराज है लेकिन सुशीला तो साफ कर देते हैं कि जहाँ पर के कर्म की ज्ञान की और भक्ति की तीन धाराएं जहाँ मिलती हैं वो प्रयागराज है अब वो प्रयागराज को तो प्रति धारा मिली नहीं वो तो हृदय नहीं होगी जिसके हृदय कर्म भी है शुभकर्म भी है ज्ञान भी है भक्ति भी है तो वो त्रिवेणी उसके हृदय में प्रयागराज उसके हृदय में और फिर कहते तो हैं ये प्रयागराज चलता करता तो प्रयागराज तो ये प्रयागराज वो पृथ्वी पर जो वहीं से पड़ा हुआ है और जब लोग चल चल करके वहां तक जाए तो चलते थल जाए तब वहां पहुंचे और ये तो ऐसा आ गया तो हृदय करता है और ये समत लोगों, लोगों, लोगों कहते हैं लोगों के हृदय में ये त्रिवेणी हुआ करती है और घूमते रहते हैं जहां जाते हैं वहां त्रिवेणी चीज पहुंच जाता है उस तिवे का अवगान करके वहां के लोग स्नान करते हैं और बस अपने पापों से छूट करके आनंदित हो जाते हैं तो जैसे वहां है प्रयागराज उसी प्रकार से यहाँ काशी है काशी जो वो हो ज्ञान का प्रकाश ये जो सजन्य व्यक्ति के पास करता है और जहाँ परमात्मा ज्ञान है वहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास भी है अगर ज्ञान ही होगा तो कहाँ श्रद्धा जाती है कहाँ विश्वास आ जाता है श्रद्धा विश्वास से ज्ञान ही बास करते हैं क्योंकि परमात्म ज्ञान है वो काशी और जो व्यक्ति काशी में बात करता है मुक्त जन्म नहीं ज्ञान और तो मुक्त करने वाला कौन है ज्ञान ही मुक्त है रिचे ज्ञान नहीं मुक्ति अगर ज्ञान नहीं होता तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो पृथ्वी वाली काशी में जाकर के को कोई तो रहे और ज्ञान को तो हो नहीं वो मुक्त हो जाए तो ये असंगत लगेगा लेकिन अगर आध्यात्मिक अर्थ लगाने तो संगत बैठ जाती है अगर हमारे हृदय परमात में परमात्म ज्ञान जागृत हो तो गया है ये तो मुक्ति आई होगी तो मुक्ति की जन्मभूमि ही हो गया इसलिए कहते हैं कि ये है मुक्त जन्म में ही ज्ञान और ज्ञान खान अब ये तो समझ ही आ प्रकाश के मायने काश के मैने ज्ञान खान अच्छा तो इसी आपको स्वयं बता तो देखो जब ज्ञान खानी है वो परमात्मा ज्ञान ज्ञान के मैंने सदा यहाँ लगेगा तो परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा तो का ज्ञान की जो खानी है बस वो ही ज्ञान का खानी अपना घर में बास करने वाला काफी हो अब हानिकार है और कहते हैं परमात्मा का ज्ञान पापों को भी कर देता है समस्त जितनी वासनाएं वो तो सब समाप्त हो जाती ऐसी काशी है तो आपको चाहे पृथ्वी वाली काशी की महिमा समझ में आ रही तो चलो वही थी वो कोई भी कोई गलत अर्थ उसके साथ ही नहीं है लेकिन अगर आध्यात्मिक अर्थ आप पहले में लग जाए तो, तो और भी आनंद की बात फिर तो, तो कहने क्या है इसलिए दोनों प्रकार के रोग आप कहते हैं कि दर्द सकल स्वरब्रम यहां शंकर जीवास करते हैं ज्ञान खान काशी और उन्होंने शंकर जी भी क्या किया उनकी महिमा क्या है गरद सकल स्वरभ्रंद विषम गर्भ यही पान की है समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला तो निकला विषम तो निकला अब विष्णु कौन पान करे अब वो विष्ण की ज्वाला इतनी भयंकर ज्वाला हो रही थी कि तो उसको कहीं कहीं समन किया जाए कहीं कहीं कहाँ रखा जाए कहा किया जाए तो शंकर जी से प्रार्थना की गई तो शंकर जी उस विष्ण को पी गए <स्थ> क्यों पी गये जरद सकल सुरभ्रंद के तो देवता लोग विष्णी ज्वाला से जले जा रहे थे तो देवताओं की रक्षा करने के लिए शंकर जी विषती है जरक सकल स्वर में विषम गर ले पान की है अब अपना हाथ लगाते रहना अगर मान लो परमात्मा का विश्वास है भगवान शंकर जी हैं तो विष क्या हुआ जो विषयों का विषय वो हो जिसके कारण सारे संसार के प्राणी जल रहे हैं तप्त रहे हैं सब विषयों के विष कारण ही तप्त हैं पीड़े चाट है क्योंकि विषयों में लिपते हैं का विषती है उससे छुटकारा कराने के लिए परमात्मा का विश्वास चाहिए भगवान शंकर जी का विश्वास जागृत होगा तो फिर विषयों में विश्वास नहीं रह जाएगा विश्वसुख देने वाले हैं ये विश्वास समाप्त हो जाएगा तो कहते जल तो सकल स्वर प्रंग विषम गर लगे ही पान की तेनाली भगत मन को कृपाल शंकर सरिफ है कहते हैं वो ऐसे भगवान शंकर जी का कृतुम भजन नहीं करते भगवान शंकर जी के समान भला कौन कृपाल होगा तो मैं भजे से मन मंगे मन मंद के माने मन संबोधन है मन के लिए तो उसी राशि कथा सुनाते हैं किसको अपने मन को तो माने ये इतना जितना वर्णन ऊपर से नीचे तक यहां तक आया तो उसी राशि ने मन शब्द का प्रयोग करके बता दिया कि ये सब जो कुछ बोला ये हमारी ही हमारा ही कथन है हुँ? ये शंकर जी का कथन नहीं और शंकर जी अपनी मन सुना रहे कि हम में बात करते हैं हमारा भजन से न करो तो अब ऐसी संगत नहीं बैठती है तो इसलिए तुलसीदास शंकर जी की महिमा सुना रहे हैं ये कथा कितनी जो कथा है ये शंकर जी को मुक्ति नहीं है कालू सिंह जी को भी नहीं है कालगू सिंह जी शंकर जी की इतनी प्रशंसा नहीं करते जितनी भगवान राम की तो भगवान राम के ही गुणगान ज्यादा जाते हैं भगवान शंकर कहें तुलसीदास जी ऐसे हैं जो भगवान राम जी वंदना करेंगे शंकर जी की वंदना करेंगे भगवान शंकर जी की भी सुनाते रहेंगे भगवान राम जी भी सुनाते रहेंगे तो यहां पर जो शंकर जी की महिमा सुनाई और उनकी वंदना की ये ये आती है। तो कहते हैं कई न भगत से मन मंद रेम मंद मन तुम शंकर जी का भिम करता ऐसे अपने मन को ही कहते तो हैं एक राहल सजाते हैं तुलसीदास जी अरे भाई दुनिया भर को क्या उपदेश देते हो जब तुम अपने मन को उपदेश नहीं दे सकते और तुम्हारा उपदेश तुम्हारा मन ही तुम्हारा उपदेश नहीं सुनता है नहीं सुनता कि बनेगा कि उसको मानता नहीं है उसके अनुकूल चलता नहीं तुम्हारा मन ही तो दूसरा कौन सुनेगा दूसरा कौन चलेगा उसको इसलिए भगवान की महिमा कथा सुनाओ अपने मन को अगर तुम्हारा मन सुन तो फिर दुनिया सुन तुम्हारा मन ही नहीं, नहीं सुनेगा तो दुनिया को ही नहीं सुनेगी तुम्हारी पता सुन लेने का मान नहीं बस सुन लीजिए जैसी कैसे बने रहते अगर मन कथा सुन लेता है भगवान की तो मन जो वो उसके तमस दूर हो जाए रवस दूर हो जाए शत्रुगुण आ जाए उस मन में भगवान का वास हो जाए भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए भगवान के प्रति समर्पित हो जाए भगवान पर आश्रत हो जाए ऐसा अगर मन हो जाए तब तो मानो कि भगत राम मन ने सुना अगर ये सब नहीं सुनह करता है तो इसके मैंने हमारा मन नहीं सुनगा इसी के साथ धैर्य नहीं है नान्या स्त्रिहारधिपति वयश्म भा पर आत्मा भराजों को संग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 राम गाम जय राम श्री राम गाम गये राम श्री राम गये राम श्री राम गाम जय राम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 राम राम राम Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Jai Ram.